और बहनों पहले तो आपको दिवाली के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहिए तो हिंदू धर्म में दिवाली का दिन वो तो बहुत ही बड़ा अवसर है एक वर्ष का अंत दिवाली के दिन होता है और नया वर्ष कल से चलता है हमारे में दो चीज चलती है एक तो चैत्री वर्ष होता है वो शक है और ये संवत है तो चैत्री वर्ष तो चला गया अभी ये दिवाली का दिन है बास हिंदू वो का और वर्ष को वहां से शुरू करते हैं और विक्रम संत वो कल से शुरू होता है नया वर्ष तो ये तो आज का तो आखर का दिन है हम का उस मनाते हैं उसका मतलब तो ये है ना कि हमने कुछ भी अच्छा काम कर लिया है अच्छा काम क्या किया है कि राम और रावण का युद्ध चला काफी दिनों तक वो युद्ध चला उसमें राम ने अगर जी उसके पास कुछ नहीं था जो आयुध वगैरह रावण के पास था वो तो राम के पास नहीं रहा फिर भी रामन पर चंद्र जी ने जय पाया और जय पाया और कैसा कि जिस से हम कहते हैं कि तब से राम राज्य शुरू हुआ आज तो राम राज्य नहीं है क्योंकि तो राम नहीं है हमारे बीच में वो तो विराजे तो किसी जैसा हमने काम किया है वैसा तो हम नहीं कर सकते तो हम हमारे क्या करना चाहिए ऐसा उत्सव तो आ गया हमारे जो और राम और रावण का युद्ध है वो किताबों में तो ये है कि बाहर का युद्ध है मैं उसको बाहर का युद्ध नहीं मानता उसको हमारे भीतर का युद्ध है क्योंकि हमारे भीतर में आसूरी संपत भी है और देवी भी है दैवी संपत है उसका अधिष्ठाता राम है और आसोरी संपत्ति है उसका है तो राम और रामन के बीच में युद्ध चलता है तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है तो वो युद्ध में राम जीत जाता है तो ईश्वर का जय होता है बहुत जय को हम मनाते हैं उसी आदमी को वो जय मनने का अधिकार है की जिसने अपने रिलय में तो राम और रावण का युद्ध चलता है उसमें राम को जीत राम को जीत मिल सके ऐसा ही उसने प्रयत्न किया तो जो अभी के अखिया हरि दर्शन की प्यास के आंख है वो हरि का दर्शन करने के लिए ही प्यासी लेती है तो ऐसी आंखों से तो हम हरि का दर्शन कर नहीं सकते है ठू वो तो इंद्रिया तो जो इंद्रियों से भी पढ़ है उसको एक, एक ये तो इंद्री पड़ी है वो देखने देखने की, तो की इंद्री जो पड़ी है उसके मार्फ से ईश्वर को हम कैसे देखें? निरंजन है निराकार है तो वो तो भीतर ही आवाज की बात है कि वो जो भीतर में हमारी आंख रही है वो हरिदर्शन के लिए प्यासी लेती तो वहां तक बस व्याकुलती है जब वो मिले तब तो अच्छा है नहीं तो उलासित रहते है तो अब हमारे क्या करना चाहिए दिवाली के दिन उसको सभी करते हैं। मानी की हम तो खूब बाहर ज्योति लगाते हैं उसमें तेल भी उसका खर्च करके बड़ी बड़ी आजकल तो बिजली की भी रोशनी कर लेते हैं भारी रोशनी देखने के लिए लोग जाते हैं मुंबई में तो उसका बड़ा महिमा है हजारो लाखों लोग वो वो ज्योति देखने के लिए चले जाते हैं आज तो वो बिजली की की होती है तो बड़ी होती है भारी लेकिन आज हमको कोई अधिकार नहीं रहा है बहुत जोटी का आज तो हमारे क्या तो दूसरा भजन एक गाते है ना कि हमारे भीतर में दीवा प्रकट होना चाहिए देव। हाँ वो तो, तो है तो वो लड़की मुझको वही अक्षर अक्सर बता कि दिल माँ दीवो करो नहीं दीवो करो कि वो भक्त कवि है वो कहता है कि दिल में वो अंधेरा हो गया है उस अंधेरा को निकालो और और दीवले चोटी प्रकट करो दिल माँ दीवो करो तो ये आज हमारे करना है दिवाली के दिन तब तो मैंने आपको जो धन्यवाद दिया वो तो आप उसके उसके लायक लायक होते हैं मैं उसके हो सकता हूँ हमने एक क्षण के लिए भी दिल माँ जो दिल में प्रकाश पड़ा है उसके बदले में अंधेरा क्यों होने देती अंधेरा होने दे तो पिछले राक्षस का रावण का जय होता है अगर प्रकाश करे तो प्रकाश तो देने वाला ही तो राम जी पड़ा है तो दिल में माँ दीवो करो उसके मानी न किसी, किसी तरह से राम जी प्रगत हो ये तो मैंने आपको दिवाली का उत्सव के लिए किया। और अगर हमारे दिल में वो ज्योति प्रगट हो जाती है तो इतने भाई पड़े हैं इतने बहन पड़े हैं वो अपने हृदय पर हाथ रखकर ऐसा कह सकते हैं कि आज तक तो हमने कुछ भी किया नया वर्ष शुरू होता है तो उसमें तो हम हिंदू क्या सिख क्या मुसलमान क्या कोई भी व्यक्ति है उसको भाई भाई बहन बहन करके मनाएंगे अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि कल से हमारा नया वर्ष शुरू सच्चा हो सकता है अगर वो नहीं होता है तो हमारे क्या हाल होंगे वो तो आपने तो देखा कि जवाहरलाल की आज आई तो तो बिचारे अब भी आए तो मैंने पूछा कि मैं तो रहा दिख रहा था उन्होंने मुझको कहा था कि मैं मैं तो 10 बजे के पहले आ जाऊंगा तो आज की वर्किंग कमिटी में हाजिरी दे दूंगा तो, को, तो तो तो को ढाई बजे मिली तो मैंने पूछा कि जवाहरलाल आ गए हैं क्या तो सब कहते हैं कि कि अब तक तो तो तो नहीं आए हैं बुरा लगा कि वो तो नियम वाला आदमी है लेकिन करें क्या वो तो आपने अखबारों में तो देखा कि वहां श्रीनगर चला गया तो तो जय घोष से वो बारामूला में जाता है बारामूला से जो पुष्प रहते वो पुष्प थोड़ी लाया और पीछे वो उसने दृश्य देखा वो तो, हे तो कहता है तो हे लेकिन ऐसी अपनी खूबसूरती वो तो फैला तो तो तो ही रहे तो वो लाए है तो वो तो एक प्रेम की निशानी है बाकी तो फूल क्या मुझको करने वाले थे क्या पीछे वो जमुई जाते चले जाते तो सब जगह पे तो वो प्रकाश नहीं है तो वहां जाना पड़ा वो तो उनकी मुलाकात महाराजा से भी हो गई वो तो वो तो श्रीनगर में हो गई वो तो आपने देख लिया तो जम्मू में चले गए तो सब जगह पे अच्छा ही चलता है ऐसा तो है ही नहीं तो परेशानी में जाते हैं परेशानी में पड़े हैं तो हमारा प्रधान भी परेशानी में अभी आज सरदार चले गए हैं तो सरदार वो जूनागढ़ में क्या हो रहा है वो तो जाना नहीं चाहते तो यहाँ जो शाम आ गया भाई आ गया एक दिन काटा रात को चले गए तो कहते हैं कि नहीं भाई सही कि हम कोई गलती तो न कर ले और अभी तो मैंने आपको सुनाया कि तो बड़ा अच्छा लगता था मुझको कि इसमें जेना साहेब भी है अब तो उसमे जेना साहेब है तो नहीं लेकिन उसमें जो जेना साहेब तो बिगड़े है पाकिस्तान की हुकूमत तो बिगड़ी है और अभी मैंने जैसे आपको कहा की तो वो जो तो बुट्टो साहेब भी बिगड़े है कम से कम वो ये नहीं कहते हैं हमने राजी होकर चांद जूनागढ़ में शांति दाखिल करने के लिए बुलाया लेकिन उनको बुलाये, बुलाये तो यूं कि वो खुद बिगड़े तो हम पर जबरदस्ती करते है तो इसलिए बुलाए और पीछे जबरदस्ती करते हैं इस कारण हमने तो पैसे यूनियन गवर्नमेंट को भी इसमें घसीटा और यूनियन गवर्नमेंट आए और पीछे उसका लश्कर गया तो लश्कर गया तो उसको चढ़ाई मनाते हैं ऐसी बातें चलती हैं जगत में और हमारे तो वहाँ भी वो वो जो दिल का दिया है उसको प्रगट देखने के लिए वो चले गए हैं सरदार तो सरदार को तो करे ही आवे शाम को तो भले नहीं तो परसों आ सकते है दो दिन तो दो दिन तो उसको काटना ही चाहिए वहा ऐसे हम आज बने हैं तो इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ हमारे दिल में सचमुच वो वो सभी होती है दिल में और दिल में प्रकाश पड़ता है तो राम जी प्रगट होते हैं तब तो हमने भला ही किया है और तब तो हिंदुस्तान तो का भला है अगर ये नहीं कर सकते हैं तो भले कश्मीर में हम जीत गए माने जूनागढ़ में जीत गए माने उससे कोई हमारा निपटारा नहीं होता है निपटारा तो तभी होता है कि जब हम जा हम अच्छे बने बने तो पीछे पाकिस्तान को अच्छा बनना ही है दोनों बन जाए तो तो पीछे सब जीत हो गई और सब बधाई ही बधाई हुई तब तो पीछे किसी को जो वहां से पाकिस्तान से मजबूर होकर आए वो उसको किसी यहाँ रहने की क्या दरकार रहती है लेकिन तो हमारी जायदाद मिल जाती है घर मिल जाता है उस घर में हम रह सकते हैं और कोई हमको हलाक करने वाला नहीं ऐसी चीज प्रकट हो तब तो जो जो जो शरणार्थी आए है उसको वहां जाना है और वहां से जो तो यहाँ आए हैं उनको वहां जाना है और यहाँ से जो हमारे डर के मारे मुसलमान भाग्य अपने दिल से गए हैं उसकी तो बात ही नहीं है दिल सेवा से हिंदू सिखा जाते हैं वो तो हमेशा चलता ही है उसकी कौन नोन करता है लेकिन हमारी दर से जो गए हैं उनको हम वापिस नहीं लाते हैं तब तक हम हमको कोई अधिकार नहीं है कि दीपोत्सवी को हम मना सकते है इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हम आज जो हमारी दीपोत्सवी अंधेरे में हुई ऐसा दूसरी दीपावली न हो और दूसरे वर्ष में तो हम आराम से यहाँ हैं हिंदुस्तान में कब हम दीवाने बने नहीं थे और हिंदुस्तान तो भले लोगों का मुल्क है हिंदू का है मुसलमान का है पारसी का है ईसाई का है जो हिंदुस्तान को अपना मानने वाले हैं उन सब का है ऐसा हम प्रयत्न आज से करें तब तो पीछे वो जो आगामी दिवाली होने वाली है उसमें उस मान सकते हैं तो आपने देखा कि मैं तो चला गया था वहा जो रेडियो घर है पहले मेरी मुलाकात आज हुई मैंने देखा ही नहीं था की वो कैसी शक्ल है तो मैं तो वो देख कर तो, तो भड़क गया मिर्सिन आदमी एक छोटे छोटे घरों में वे बिल्ला का महल जैसा मकान है वो रहे तो पिछले आदि तो हो गया लेकिन ये तो एक आदिशान चीज है कैसी बनी है हवा कैसे आती है वो भी मुझको पता नहीं अभी भी पता नहीं है मैंने देखा मैं तो एक, एक संदूक में पेश गया लेकिन संदूक तो नहीं थी कोई भी हवा का प्रकाश का वहाँ इंतजाम तो है लेकिन मैं किसको पूछू क्यूँ पूछू मेरे पास समय कहा है मैं तो वहा गया एक जंगली प्राणी जाकर बेच जाता है पिछले उसको बोलना है जिसको बोलता है उसको तो देखता भी नहीं है वो तो बेचारे पड़े हैं कई माइल दूर दूर वो वो, वो तो मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ ऐसी माइल से अधिक है कम तो नहीं है वहाँ उनको बोलना था और अभी मुझको सुनाते हैं कि वो तो ऐसा इंतजाम किया है कि जिस जगह पे हिंदुस्तानी लोग पड़े हैं वहाँ सब इंतजाम कर लिया की वो मेरी आवाज पहुँच जाए ये तो एक खूबी है ईश्वर की एक गति बड़ी गहन गति पड़ी है तो इस तरह से ऐसा आवाज वो सब जगह पे पहुंच जाए कोई छोटी बात नहीं है तो वो सब मैंने देख लिया और कहा कि यहाँ से बोलो तब तो यहाँ से जो तो बोलता हूँ उस आवाज की शक्ति है उससे उससे आधी और बढ़ जाती तो मैंने कहा कि बड़े वही अच्छा है तो चलो मैं वहां चला जाऊंगा तो चला गया तो वहां भी उन लोगों को मैंने दीपोत्सवी मनाने का कहा है तो जो मैंने आपको यहाँ कहा है वो भी उनको सुना है बाकी तो वो सब सारी कथा सुनाकर मैं क्या करने वाला था आज तो इतना ही कहकर मैं खत्म करूँ पिछले दूसरा तो है ये वर्किंग कमिटी को मुझको पूछ सकते हैं कि क्या हुआ वो तो मैं आज इतना वक्त आपको न लू आपका वक्त न लू लेकिन कल उस बारे में भी दो तीन बातें आपको सुना दूर में वहां जो होता है आपसे छुपा कर क्या जाने वाला था और वो कमेटी आपसे तो काम करती है तो इसलिए उनको कोई आपके पास से छुपाने का रह सकता है मैं तो छुपा नहीं सकता हूँ नहीं देता हूँ तो आपका वक़्त नहीं लेता हूँ इसमें वकत पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं लेना ऐसा दिल मेथाना है कोई ऐसे मान जानने वाले है उन्होंने कहा खत्म करता हूँ और कल वो वर्किंग कमेटी को हम ले लेंगे आप सब खुश रहें और जो आगामी वर्ष आते हैं इसमें तो जो मैं आपको कहता हूँ आप सब बने और हिंदुस्तान भर में दोनों हिस्से में हम सुख शांति से रहें और हमको ईश्वर आबाद करें कि जिससे हम सारा दुनिया के पीछे सेवा कर सकें और तो सारा दुनिया के सामने सीना खोल रह सके खड़े होकर कि हम यहाँ हुए हैं हमको आजादी मिली है तो वो आजादी हमारी तो हम बराबर रखेंगे लेकिन वो आजादी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि सारी दुनिया का भलाई हो और सारी दुनिया की हम सेवा कर सके आदमी कर सकते जो आदमी अपनी सेवा करने के लाल नालायक बन जाता है भाई भाई में लड़ता है वो दूसरी दुनिया की क्या सेवा करने वाला है इसलिए आप सारा वर्ष भर में कहता हूँ वो प्रार्थना करें